भारतीय दर्शन जैन दर्शन पुद्गल के अड़ु और ये दो आकार होते हैं। द्रव्य के सबसे छोटे टुकड़े को तथा द्रव्य के, के संगठन में द्विप्रदेश तथा द्विप्रदेश एवं एक अड़ु के संगठन से त्रिप्रदेश आदि क्रम से स्थूल स्थूलतर तथा स्थूलतम द्रव्य बनते हैं अमृत चंद्र सूरी का कहना है कि इसी प्रकार सूक्ष्म सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम आकार के भी पुद्गल द्रव्य होते हैं शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान आकार भेद अंधकार छाया प्रकाश आतप ये सभी पुद्गल के ही परिणाम हैं। यहाँ यह ध्यान में रखना है कि शब्द न तो आकाश का गुण है और न आकाश के स्वरूप का ही है इसका कारण है कि आकाश अमूर्त द्रव्य है और यदि शब्द इसका गुण या इसकी स्वरूप का होता तो यह कभी भी सुनने में नहीं आता ये सभी द्रव्य अजीव और अचेतन है इनमें सुख और दुख का ज्ञान नहीं है पुद्गल को छोड़कर अन्य सभी आशिकाए द्रव्य अमूर्त असीमित आकार वाले हैं जीव मात्र चेतन द्रव्य है पुद्गल में स्वभाव से ही स्पर्श रस गंध तथा रूप है और अमूर्त द्रव्यों में ये नहीं है यद्यपि स्वभाव से ही जीव अमूर्त है तथापि कर्मबंधन के कारण यह मूर्त भी है स्वभाव से बिना गति के होने पर भी जीव पुद्गलों के संपर्क से गतिमान हो जाता है और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है पुद्गल तथा अन्य द्रव्यों के परिणामों का कारण काल है काल का अभाव कभी नहीं होता अतएव पुद्गल में सदैव गति रहती है यह समय भी कहलाता है समय की भिन्न भिन्न अवस्थाएं जैसे घंटा मिनट दिन रात आदि इसके रूप हैं यद्यपि समय निश्चय काल का एक रूप है तथापि तो जीव और पुदगलों की गति के द्वारा अभिव्यक्त होने के कारण परिणाम भाव कहलाता है समय क्षणिक है और यह काल अणु भी कहलाता है काल अणु एकमात्र प्रदेश को व्याप्त करता है इसलिए इसके काय नहीं है ये काल अड़ू समस्त लोकाकाश में भरे रहते हैं ये परस्पर नहीं मिलते प्रत्येक काल अड़ू दूसरे से अलग रहता है ये अदृश्य अमूर्त अक्रिय तथा असंख्य है निश्चय काल नित्य है और द्रव्यों के परिणाम में सहायक होता है यह समय का आधार है